श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ इक्कीस एक सितम्बर अट्ठारह नरेंद्र राम आदि भक्तों के संग में आज जन्माष्टमी है मंगलवार एक सितंबर अठारह श्री राम कृष्ण स्नान करेंगे एक भक्त उनके देह में तेल लगा रहे हैं श्री राम कृष्ण दक्षिण के बरामदे में बैठकर तेल लगवा रहे हैं गंगा स्नान करके मास्टर ने श्री रामकृष्ण को आकर प्रणाम किया स्नान करके एक अंगोछा पहनकर कर श्री रामकृष्ण ने बरामदे से ही देवताओं को प्रणाम किया शरीर अस्वस्थ रहने के कारण काली मंदिर या विष्णु मंदिर में नहीं जा सके आज जन्माष्टमी है राम आदि भक्त श्री रामकृष्ण के लिए आज नया वस्त्र ले आए हैं श्री रामकृष्ण ने नया वस्त्र पहना वृंदावनी धोती और ओढ़ने के लिए लाल दुपट्टा उनका शुद्ध पुण्य शरीर नए वस्त्रों से अपूर्व शोभा दे रहा है वस्त्र पहनकर उन्होंने देवताओं को प्रणाम किया आज जन्माष्टमी है गोपाल की माँ गोपाल श्री कृष्ण को खिलाने के लिए कुछ भोजन कामारहाटी से लेकर आई हैं श्री कृष्ण के पास दुख प्रकट करते हुए वे कह रही हैं तुम तो खाओगे ही नहीं श्री कृष्ण यह देखो मुझे यह बीमारी हो गई है गोपाल की माँ मेरा दुर्भाग्य अच्छा हाथ में थोड़ा सा ले लो श्री रामकृष्ण तुम आशीर्वाद दो गोपाल की माँ श्री कृष्ण को ही गोपाल कहकर सेवा करती थी भक्तगण मिश्री ले आए हैं गोपाल की माँ कह रही है यह मिश्री मैं नौबत खाने में लिए जा रही हूँ श्री कृष्ण ने कहा यहाँ भक्तों के लिए खर्च होती है कौन सौ बार मांगता रहेगा यही रहने दो दिन के 11 बजे का समय है क्रमशः भक्तगण कलकत्ते से आते जा रहे हैं श्रीत बलराम नरेंद्र छोटे नरेंद्र नवगोपाल काटवा के एक वैष्णव भक्त सब क्रमशः आ गए आजकल राखाल और लाटू यहीं रहते हैं एक पंजाबी साधु कुछ दिनों से पंचवटी में टिके हुए हैं छोटे नरेंद्र के मत्थे में एक उभरी हुई गुलथी है श्री रामकृष्ण पंचवटी में टहलते हुए कह रहे हैं तो इस गुलथी को कटा क्यों नहीं डालता वह गले में तो है ही नहीं सिर पर ही है इससे कष्ट क्या हो सकता है लोग तो बढ़ा हुआ अंडकोश तक कटा डालते हैं हास्य पंजाबी साधु बगीचे के रास्ते से जा रहे हैं श्री राम कृष्ण कह रहे हैं मैं उसे नहीं खींचता उसका भाव ज्ञानी का है देखता हूँ जैसे सूखी लकड़ी श्री राम कमरे में लौटे शाम पर भट्टाचार्य की बात हो रही है बलराम उन्होंने कहा है नरेंद्र की छाती पर पैर रखने से नरेंद्र को जैसा भावावेश हुआ था वैसा मेरे लिए तो नहीं हुआ श्री रामकृष्ण बात यह है कि कामने और कांचन में मन के रहने पर विक्षिप्त मन हो एकत्र करना बड़ा कठिन हो जाता है उसने कहा है उसे सालिसिटरपन वकालत करनी पड़ती है और घर के बच्चों के लिए भी चिंता करनी पड़ती है नरेंद्र आदि का मन विक्षिप्त थोड़े ही है उनमें अभी कामणी और कांचन का प्रवेश नहीं हो पाया परंतु वह श्याम पर है बड़ा चोखा आदमी खटोवा के वैष्णव श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं वैष्णव जी कुछ कंजे हैं वैष्णव महाराज क्या पुनर्जन्म होता है श्री रामकृष्ण गीता में है मृत्यु के समय जिस चिंता को लेकर मनुष्य देह छोड़ता है उसी को लेकर वह पैदा होता है हरिण की चिंता करते हुए देह छोड़ने के कारण महाराज भरत को हरिण होकर जन्म लेना पड़ा था वैष्णव यह बात होती है इसे अगर कोई आँख से देखकर कहे तो विश्वास भी हो श्री रामकृष्ण यह मैं नहीं जानता भाई मैं अपनी बीमारी ही तो अच्छी नहीं कर सकता पर मर कर क्या होता है यह प्रश्न तुम जो कुछ कह रहे हो ये हीन बुद्धि की बातें हैं किस तरह ईश्वर में भक्ति हो या चेष्टा करो भक्ति लाभ के लिए ही आदमी होकर पैदा हुए हो बगीचे में आम खाने के लिए आए हो कितनी हजार डालियां हैं कितने लाख पत्ते हैं इसकी खबर लेकर क्या करोगे जन्मांतर की खबर श्री गिरीश घोष दो एक मित्रों के साथ गाड़ी पर चढ़कर आए हुए कुछ शराब भी उन्होंने पी थी रोते हुए आ रहे हैं श्री राम कृष्ण के पैरों पर मस्तक रखकर रो रहे हैं श्री राम कृष्ण ने उनके देह में मीठी थपकियां मारने लगे एक भक्त को पुकार कर कहा अरे इसे तंबाकू पिला गिरे सिर उठाकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं तुम्हें पूर्ण ब्रह्म हो यह अगर सत्य न हो तो सब मिथ्या है बड़ा खेद रहा मैं तुम्हारी सेवा न कर सका ये बातें वे एक ऐसे स्वर में कह रहे हैं कि भक्तों की आंखों में आंसू आ गए वे फूट फूट कर रो रहे हैं